तीन पंच करने के बाद मंगल ने विक्रांत को पलटकर दूसरी तरफ गिरा दिया और अब वो खुद उसके मुंह पर पंच करने लग गया कुछ देर तक यही क्रम चलता रहा कभी विक्रांत उसके ऊपर बैठकर उसके मुंह पर पंच करता तो फिर कभी मंगल उसके चेहरे पर पंच किए जा रहा था ये दोनों किसी नाग नागिन की तरह एक दूसरे पर टूटे हुए थे और बारी बारी से एक दूसरे को पीटे जा रहे थे इतनी देर की फाइट में विक्रांत ने यह अनुमान लगा लिया था कि मंगल की फाइटिंग स्टाइल उन प्रोफेशनल किलर को फाइटिंग स्टाइल से बिल्कुल अलग थी यह कोई प्रोफेशनल फाइटर नहीं लग रहा था यह भी विक्रांत की घायल करने की कोशिश कर रहा था थोड़ी देर तक जमीन पर ही इधर उधर लुढ़कते हुए एक दूसरे को पीटने के बाद विक्रांत और मंगल उठ खड़े हुए और फिर मंगल ने विक्रांत के बैग पर एक जोरदार लात मारते हुए उसे पीछे खड़ी पुलिस वैन के ऊपर धकेल दिया विक्रांत जाकर धम की आवाज के साथ पुलिस वैन से भिड़ गया जिससे वैन के ठीक बगल में मौजूद टूटे हुए से बहने वाला पानी और तेजी से बहने लग गया और ये पानी फोहरे की तरह फोसेट से निकलकर विक्रांत के ऊपर गिरने लगा दरअसल मंगल भी विक्रांत की तरह सिर्फ बल का प्रयोग करते हुए वार कर रहा था और उसके एक एक पंच से विक्रांत का पूरा शरीर हिला जा रहा था तेरी माँ का दांत पीछता हुआ विक्रांत फिर से मंगल की तरफ दौड़ पड़ा लेकिन जैसे ही वो मंगल के करीब पहुंचा मंगल ने फिर से उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारकर उसे वहीं रोक दिया विक्रांत फिर से दो कदम पीछे दाँत को दिखाते हुए शैतानी हसी हस रहा था उसे इस हालत में देख तो विक्रांत का पारा और हाई हो उठा विक्रांत गुस्से में दहाड़ते हुए आगे बढ़ा और फिर मंगल के चेहरे पर जोरदार पंच रख दिया इस बार दर्द में करहाने की बारी मंगल की थी करहाते हुए अपने कदम पीछे खींचने लगा तभी विक्रांत ने उसके कॉलर को पकड़कर उसके शरीर को स्टेबल कर दिया और फिर एक, एक चिल्लाता और फिर उसके मुंह पर अपनी पूरी ताकत से अपना हाथ जमा देता विक्रांत का हर पंच इतना जोरदार रहता की मंगल के चेहरे में जगह जगह से खून बहना शुरू हो चुका था शुरुआत में तो मंगल ने अपने मुंह पर पड़ने वाले हर पंच को हाथ से रोकने की कोशिश की लेकिन दो तीन पंच रोकने के बाद उसके शरीर में इतनी हिम्मत ही नहीं रही कि वो विक्रांत के पंच को रोक सके विक्रांत जहां जहां अपना हाथ जमा रहा था वहां से खून की नई धार बहनी शुरू हो जा रही थी मंगल का चेहरा एक के बाद एक पंच पड़ने के कारण फूलने लगा था उसके पूरे चेहरे पर सूजन शुरू हो गई थी महज पांच या छह पंच के बाद ही मंगल के लिए सीधे खड़ा रहना मुश्किल हो गया था वो तो विक्रांत ने उसका कॉलर अभी भी पकड़ रखा था वरना उसके लिए खड़े रहना भी मुश्किल ही था उसके शरीर में मानो बिल्कुल जान ही नहीं बची थी लेकिन गोली मारकर खुद को संभालते हुए उठ खड़े होने की कोशिश कर रहा था अगले पल उसने अपनी गन निकालते हुए विक्रांत के ऊपर निशाना लगाना शुरू कर दिया जैसे विक्रांत की नजर उसके ऊपर पड़ी विक्रांत ने मंगल का कॉलर छोड़ दिया और तुरंत ही खुद को वहां पर पड़ी पुलिस वैन की आड़ में छुपा लिया मंगल खड़े खड़े ही जमीन पर धराशायी होकर गिर पड़ा उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी बस उसकी धड़कन किसी तरह चल रही थी और वो जिंदा लाश की तरह जमीन पर गिरा पड़ा तड़ाक तड़ाक कार के ड्राइवर ने एक के बाद एक लगातार दो गोलियां के चला डाली लेकिन विक्रांत बड़े आराम से बचता हुआ पुलिस वैन के पीछे छुपा हुआ था वहाँ छुप वो बड़े आराम से इस कार ड्राइवर की एक्टिविटी को देख रहा था कुछ गोलियां चलाने के बाद वो कार ड्राइवर किसी तरह का हुआ उठ खड़ा हुआ और फिर विक्रांत की तरफ बंदूक ताने हुए बढ़ने लगा उधर कार के पीछे चुप कर विक्रांत ने प्लोट कर दिया था जिसकी मददारक मतलब चुका था और विक्रांत अब तक इस पानी से बिल्कुल नहा चुका था सड़क पर भी अब कीचड़ जैसी स्थिति होने लगी थी कार ड्राइवर धीमे धीमे अपना कदम बढ़ाते हुए विक्रांत की तरफ पढ़ने लगा लेकिन अभी तक वो विक्रांत को देख नहीं सका था वो जैसे पुलिस वैन के करीब पहुंचा न जाने कहां से बेताल की तरह विक्रांत अपने विक्रम के गले को पकड़कर लटक गया उसने पीछे से कार ड्राइवर के ऊपर हमला किया और मौका पाते उसके हाथ से गन छीन लिया अगले पल उसने ड्राइवर को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया और उसके सामने गन तानकर खड़ा हो गया लेकिन इस कार ड्राइवर के चेहरे पर खौफ का कोई माहौल नजर नहीं आ रहा था वो विक्रांत को देख कर जा रहा था अच्छा बेटा अभी भी हसी आ रही है तुझे विक्रांत ने बंदूक के ट्रिगर पर अपना हाथ लगाते हुए कहा हसी जानता हूँ बढ़कर उस ड्राइवर की शर्ट को चीर दिया उस ने अपने शरीर में बांध रखा था। और ये सेम वही बम था जो की पहले रोही के घर के पास उस हरे जैकेट वाले व्यक्ति की गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था दरअसल जब विक्रांत इस कार के पीछे भाग रहा था तभी उसने अपने अदृश्य डिटेक्टर की मदद से यह पता लगा लिया था इस बीएमडब्ल्यू कार में बम है और ये वही सेम बम था जिससे विक्रांत का सामना पहले दो बार हो चुका था इसी वजह से विक्रांत को पक्का यकीन हो गया कि इस बीएमडब्ल्यू कार में उसी प्रोफेशनल किलर के साथ लोग हैं जो के फार्मा के मर्डर केस में भी इन्वॉल्व हो सकते है इसीलिए विक्रांत ने तुरंत ही इस ब्लैक बी एमडब्ल्यू कार का पीछा करना शुरू कर दिया था हालांकि विक्रांत को लगा था की ये बम कार के भीतर रखा होगा उसे ये उम्मीद कत नहीं थी की कार के ड्राइवर ने अपने शरीर में ही बम बांध रखा होगा यानी कि कार का ड्राइवर सुसाइड बॉम्बर था विक्रांत ने पहले इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने का सोच रखा था इसके लिए वो अदृश्य शक्ति की दी हुई खास डिवाइस बॉम्ब डिफ्यूजर इस्तेमाल करने वाला था लेकिन मजे की बात ये थी कि जब विक्रांत ने पावर जामर डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए कार के इंजन को रोका था और आस की रेंज की इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक किया था उसके बाद तो ये यहाँ पर कोई चालू बम होने का संदेश ही नहीं मिल रहा था तब जाकर विक्रांत को समझ आया कि ये बॉम्ब रिमोट कंट्रोल आये चलता है और पावर जाम होने की स्थिति में ना तो रिमोट काम कर सकता है और ना ही किसी भी सूरत में ये फट सकता है। इसलिए विक्रांतर होकर कार्राइवर भी अचंबित रह गया पूरी उम्मीद थी कि भाग खड़ा होगा लेकिन विक्रांत बिल्कुल निर्भीक होकर उसके सामने खड़ा था तो यही सोच रहा है ना की ये तेरे शरीर में लगा बॉम्ब फटा क्यों नहीं विक्रांत ने जमीन पर पड़े पड़े दर से करहा रहे ड्राइवर को देखते हुए कहा रिमोट रिमोट भी दबा के चेक कर ले एक बार ड्राइवर विक्रांत की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगा साथ ही साथ वो रिमोट के बटन के भी दबाने लग गया लेकिन बम में कहीं से कोई हलचल नहीं होती दिख रही थी उसने हैरानी भरी निगाहों से विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा कैसे कैसे तुम्हें कैसे पता चला तुम्हें किसने बताया ए बच्चे पता कैसे चला तू ये सोच कि मैंने इस बॉम्ब को डिफ्यूज कैसे किया विक्रांत ने उसकी तरफ देख हंसते हुए कहा वो ड्राइवर मानव सदमे में चला गया हो वो विक्रांत की तरफ बेहद हैरानी भरी नजरों से देखने लगा इसके बाद विक्रांत ने अपनी पलटी हुई कार में हाथ डालकर उसमें में भी डर लगता था। ऐसे में उसने पूरी सावधानी के साथ उसके हाथ में हथकड़ी डाली ताकि कहीं से भी वो बॉम को छू न ले कारी पहनने के बाद अचानक से विक्रांत के दिमाग में रूही का ख्याल आया विक्रांत का अनुमान था की निश्चित रूप से रूही इसी बी कार में होगी इन लोगों ने उसे किडनैप करके रखा हुआ होगा इसलिए वो तुरंत ही भागता ब्लैक विक्रांत कार का दरवाजा खोलकर उसकी अगली और पिछली सीट देखने लगा लेकिन उसे कहीं भी रूही नजर नहीं आई तभी विक्रांत के वॉकी टॉकी पर कोई मैसेज आना शुरू हो चुका था निश्चित रूप से यह मैसेज उसी बैकअप टीम का था जिसे उसने यहाँ बुलाया था लेकिन विक्रांत ने इसे इग्नोर करते हुए गाड़ी को खंगालना शुरू कर दिया लेकिन बड़े ताजुब की बात यह थी कि गाड़ी में कहीं भी रूही नजर नहीं आ रही थी फिर विक्रांत के दिमाग में कुछ ख्याल आया और वो भागता हुआ गाड़ी के पीछे ट्रंक को खोलकर उसे भी चेक करने लगा लेकिन वहां भी कहीं भी रूही नजर नहीं आ रही थी विक्रांत शॉक्ड रह गया आखिर रूही जब यहां भी नहीं है तो फिर कहा हो सकती है रूही रूही रूही विक्रांत रूही का नाम पुकारने लगा लेकिन रूही का कोई सुराग नहीं मिल रहा था